देवी भागवत तीसरा स्कंध एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है मन सर्वथा गुण रहित हो जाए यह बिल्कुल सत्य बात है कि मन शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि हो जाती है जिसका मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके शांत हो जाता है वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है मन में ही सर्वप्रथम अनेक योजन के विस्तार वाला मंडप बनाए जिन्हें यज्ञों में लिया गया है उन पवित्र वृक्षों के सुंदर और दृढ़ मंडप की रचना करें, मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापना भी कर ले मन में ही विधि का पालन करते हुए ब्रह्मा अधर्वियो होता और प्रस्तुता के रूप में ब्राह्मणों को वर्णन कर लिया जाए उदगाता प्रतिहर्ता तथा अन्य सदस्यों की भी मानसिक कल्पना कर ले सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्नपूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों अग्नियों की वेदी पर सविधि स्थापना करें उस समय गर्भपत्य अग्नि के स्थान पर प्राण की आह्वनीय के स्थान पर अपान की दक्षिणाग्नि के स्थान पर व्यान की अवसथ्य सत्य के स्थान पर समान की तथा सौम्य के स्थान पर उड़ान की कल्पना कर ले ये सभी अग्नि परम तेजस्वी है मन ही मन द्रव्य की भावना कर लेनी चाहिए परम पवित्र निर्गुण मन ही उस समय होता और यजमान का काम करता है उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म है सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार फल प्रदान करती हैं वे ही ब्रह्म विद्या हैं उन्हीं पर सारा जगत टिका है वे सर्वत्र व्याप्त हैं मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदंबिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे राजन फिर चित्त को निरालंब करने के पश्चात प्राणों को भी सुषुम्ना मार्ग से नित्य ब्रह्म में होम दे स्वयं अपने अनुभव से यह काम कर लेना चाहिए तदनंतर चित्त से समाधि लगाकर परब्रह्म परब्रह्मस्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करें जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्म विराजमान है तथा परब्रह्म में ही सारे प्राणी हैं जो देखने लगता है तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झाकी होने लगती है सर्वभूत समात्मानम सूतानचात्मनि सर्व यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यति ताम शिवाम भगवती का शिव ग्रह और आनंद से परिपूर्ण है उनके दर्शन हो जाने पर पुरुष ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है राजन उस समय उस पुरुष के माईक सभी कार्य जल भूम जाते हैं केवल प्रारब्ध भोगने के लिए ही वह शरीर धारण किए रहता है तात ऐसे जीवन मुक्त पुरुष मरने के पश्चात परमधाम में चले जाते हैं जो भगवती जगदम्बिका की उपासना करता है वह कृतकृत्य हो जाता है उससे कोई कार्य शेष नहीं रह जाते अतएव संपूर्ण प्रयत्न करके गुरुदेव के कथनानुसार अखिल भूमंडल की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बिका का ध्यान उनके गुणों का श्रवण तथा मनन करना चाहिए